श्रीमदभागवत महापुराण श्री कपिल देव जी का जन्म मैत्रिवाच निर्वेदवाधि मनोर्दूतम बुनिहे दयालु शालिनी माह शुक्ला विव्यातम स्मरण श्री मैत्रेय कहते हैं उत्तम गुणों से शोभित मनुकुमारी देवहुति ने जब ऐसी वैराग्यु युक्त बातें कही तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा ऋषिवाच माखिदो राज आत्मान प्रत्यनिंदित भगवान ते क्षरो गर्भम अधूरा संपत्सते धित्रता से भद्रम ते दपोद्रमिणध श्र चेस्वर भज साधि शुक्ल वितन्वन्मा यश चेताते हृदय ग्रंथि ओदार्यो ब्रह्म पर्द जी बोले दोषरहित राजकुमारी तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है अतः तुम्हारा कल्याण होगा अब तुम नियम तप और करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो इस प्रकार आराधना करने पर श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय के अहंकार मयि ग्रंथि का छेदन करेंगे मैत्री उच देवूत्यपे सं गौरवण प्रजापते सम्यक श्रद्धा पुरुषम कूटस्थम अभन गुरु तस्म बहुतिथे काले भगवान्धुसूदन काम वीरमापन्नो हैं श्री मैत्रेय जी जी कहते विदुर प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से ने उस पर पूर्व विश्वास किया और वह जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जय श्री काे अग्नि अब त्यों वादिरा दी घना घना गाय स्म गंधर्वा नृत्यन्त सरसो मुदा पेतुसुमन थो दिव्यापवर्जिता रेदुश्च सर्वा अंभासी उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी सब दिशाओं में आनंद छा गया जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए तत्कमाश्रम पदम सरस्वत स्वयंभू साभ्ययत परब्रह्म परेनाशेन शत्रुन तत्व संख्यान विज्ञप्त जनजराट सभाजन्म शुद्धे नी सताचिकीर्षित रसुभी चेद इसी समय सरस्वती नदी के हुए कर्दम जी के के जी जी उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा त्रुदन विदुर जी, जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु साख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्व में अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए करदम जी से इस प्रकार कहा ब्रह्मोवाच प्रयामे पचित कल्पिता निर्वली भवानवती पुत्र कहे बढ़ मौरवे न गुरो वच श्री ब्रह्मा जी ने कहा प्रिय कर्दम तुम दूसरों को मान देने वाले हो तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करे इमादुहितर सभ्य तब सर्गमेतम तम प्रभावी कधाम अतस्तम ऋषि मुख्य आत्मृणी बेटा तुम सभ्य हो तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याय समर्पित करो और संसार में अपना श्रेयस फैलाओ वेदाहमा पुरशम सामया भूताधि देहम बिभ्राणम कपिलम बुले ज्ञान विज्ञान योगे न कर्मण उधर जटा हिण्य के पद्या पद्मद्रा मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं फिर देवहूति से बोले राजकुमारी सुनहरे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैठबहासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेद करने के लिए तेरे गर्भ से मे प्रवेश किया है ए समान भिते गर्भम प्रविष्ट कैठ मदनम अविद्या संसय ग्रंथि छिद्वा गांत अयम सिद्ध गणाधि स साक्षाचार्य सुमता लोके कपिल ते ये मोह की ग्रंथि को काट कर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे ये सिद्ध गणों के स्वामी और चार्यों के भी माननीय होंगे लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे मैं स्वास्य वास्य जगस स्रष्टाइसनारद हंसो हंसन यान परमं परम या गते गौ छत्ता कर्दमस्तेन चोदि यथोद सद्भिरास जात मरीचए कलांपादनुयामता श्री मैत्रेय कहते हैं जगत की सृष्टि करने वाले जी, उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले सांस पर चलकर ब्रह्मलोक को चले गए ब्रह्मा जी के चले जाने पर करदम जी ने उनके आज्ञानुसार मरीच आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि को, को, को और हविर्भु पुलस्त को समर्पित की च सतीम सा सिांदतीत अथर्वणे ददाच्छा यहायो वितनतेषा द्वान्दारा समलालिय ततस्त छत्रा मंत्रित पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी कृतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है करदम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया विदु जी इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि की आज्ञा ले, अति आनंद अपने अपने आश्रमों को चले गए सचावतीभम विवेक उपस्य प्रणम्य सम अहो पाप निर्ये पापचा ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्रीहरि ने ही अवतार लिया है तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे अहो अपने पाप कर्मों के कारण इस दुख में संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं बहु जन्मा विपक्वेना समाधिना साएव द्रष्टुमत यतेत शून्यपद भगवाद्येलन जातो ग्राम्याण यहाणाम पक्षपोषण किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुए सुदीर्ण समाज के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्रीहरि हम विषय लोलपो के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं स्वीय वाक्यमृतम कर्तम अवतीर्ण सिृहे चिगृष्व भगवान ज्ञान भक्ताधन तान्य तेपाणी रूपाणी भगवस्त याचन्ते अरूपिनः आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है भगवान आप प्राकृत रूप से रहित हैं आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं, वे ही आपके योग्य हैं तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचकर प्रतीत होते हैं सदावादाह पदपीठराग्यशोबोध वीर्यश्रियातम प्रपद्ये परम प्रधानमंत्र महाम कवि त्रिवृत लोकपाल आत्माभूदुगत प्रपंचम स्वच्छंदशक्ति कपिल प्रपद्ये आपका पाद पीठ तत्व की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है तथा आप ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान वीर्य और श्री इन छह ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं मैं आपकी शरण में हूँ भगवान आप पर ब्रह्म हैं सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं प्रकृति पुरुष महतत्व काल त्रिविध अहंकार समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं अतः इन सब से परे ही आप ही हैं मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ आसमि प्रक्षेद्य पति प्रदान काम परिव्रजत पदवी मा तर से दिन प्रभो आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूं और मेरे सभी पूर्ण हो चुके हैं अब मैं सन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं हूँ भगवान वाच मैं प्रोक्त हिलोक प्रमाण सत्यलौक अथा जोभ्यं जवोचम अवोचम मृत मु तेज जन्म लोकेमुक्षू दुराशा प्रस्यातायामदर्शन ते स आत्मथो व्यक्त नष्टूयसा इमं प्रवर्ते श्री भगवान ने कहा मुने वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है ऐसा जानो गच्छ गया पृष्टो मई संजय अमृतम अमृत मज ज्योति गुहाय आत्मनिवासी मात्र आध्यात्मक विद्याण विष्ये युचा सौ भयम झाष्यति मुने मैं आज्ञा देता हूँ तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंत करणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे तब सब प्रकार के शोकों से छोड़कर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मो से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा जिससे यह संसार रूप से पार हो जाएगी मैं त्रिवाच एस्तेन कपिल दक्षिण कृत्यम प्रीत वनमेव जगा व्रत आश्रि मौनम आत्मक चरण निशंगो विचर छोड़ अपने श्री मैत्री जी कहते हैं भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति करदम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए वहां अहिंसामय सन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निशंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे मनो ब्रह्मण युंजान सत पर गुणावभा से गुण एक निरहृति निर्द सम धीरधी प्रशा तो मृगोदी जो कार्य कारण से अतीत है सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है उस परब्रह्म ब्रह्मे उन्होंने अपना मन लगा दिया वे अहंकार ममता और सुख दुखादि द्वंदों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान सामने लगे वासुदेवे भगवते सर्व प्रत्यगात्म पेण भक्तिभाबंधन आत्मासु भगवत अवस्थित अप्चर्वूतादे भगवत आत्मरी इच्छावैतव विहीन सर्वत्र समचितसा भगवत भक्ति युक्त न प्राप्ता भगवती गति परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वां सर्वज्ञ श्रीवासदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्रीहरि में स्थित देखने लगे इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र संबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्रीकृतम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सहितायां तिथिस्कंधे का चतुर्विशोध्याय